श्री रामकृष्ण वचनामृत 25 जून अठारह परिच्छेद चौरासी तीर्थ यात्रा और श्री रामकृष्ण आचार्यों की तीन श्रेणिया पंडित जी तीर्थाटन के लिए महाराज कहाँ तक गए हैं श्री राम के हाँ कई स्थान देखे हैं सहस्य हादरा बहुत दूर तक गया है और बहुत ऊँचे चढ़ गया था ऋषिकेश तक हो आया है सब का हंसना मैं इतनी दूर नहीं जा सका इतने ऊंचे नहीं चढ़ा गिद्ध भी बहुत ऊँचे चढ़ जाता है परंतु उसकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है सब हंसते हैं मरघट का क्या अर्थ है जानते हो मरघट अर्थात कामनी कांचन अगर यहाँ बैठकर कर भक्ति लाभ कर सको तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है काशी जाकर मैंने देखा वहाँ भी वही पेड़ हैं और वही इमली के पत्ते तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति न हुई तो तीर्थ जाने से फिर कुछ फल नहीं होता और भक्ति ही सार है तथा एकमात्र उसी की आवश्यकता है चीले और गिद्ध कैसे होते हैं जानते हो बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी बातें करते हैं कहते हैं शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बातें लिखी है उनमें से अधिकांश की हमने साधना की है वे कहते तो यह हैं पर उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता है रुपया पैसा मान मर्यादा देह सुख इन्हीं सब विषयों के फेर में वे पड़े रहते हैं पंडित जी जी हाँ तीर्थ जाना तो अपने पास की मड़ी को छोड़कर कांच के पीछे दौड़ना है श्री रामकृष्ण और तुम यह समझ लेना कि चाहे लाख शिक्षा दो पर उपयुक्त समय के आए बिना कोई फल न होगा बिस्तरे पर सोते समय किसी लड़के ने अपनी माँ से कहा माँ मुझे टट्टी लगे तो जगा देना उसकी माँ ने कहा बेटा टट्टी की हाजत तुम्हें खुद ही उठा देगी इसके लिए तुम कोई चिंता न करो हास्य इसी प्रकार भगवान के लिए व्याकुलता ठीक समय आने पर ही होती है वैद्य तीन प्रकार के होते हैं जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चला जाता है रोगी से सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना वह अधम श्रेणी का वैद्य है